महाभारत आदिपर्व द्वाशदीक शतमोध्याय अर्जुन के द्वारा लक्ष्य द्रोण का ग्राह से छुटकारा और अर्जुन को नामक अस्त्र की प्राप्ति व समुवाच तथो धनंजय द्रोण स्मार्य भाषत वे दानी प्रहर्तव्यमेतक्ष्यम विलोक्यता वैसम पायल कहते हैं जन्मेजय तदनंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा अब तुम्हें इस लक्ष का वेद करना है इसे अच्छी तरह देख लो ते कार्मतावन मुहूर्तकम मेरे आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाढ़ छोड़ना होगा बेटा कर खड़े हो जाओ और दो घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो मुक्त मंडले गुरुवाक्यम प्रचोदित उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार गोल प्रतीत होने लगा फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गिद्ध ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए मुहूर्ता दिवत समाचार मानो दो घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया अर्जुन क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को वृक्ष को और मुझे भी देखते हो द्रोण पार्थोत न तो यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा मैं केवल गिद्ध को देखता हूँ वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता ततः प्रेतमना द्रोणो मुहूर्ता दिवत पुनः प्रत्युर्धरत पांडवा महारथम् इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया मानो दो घड़ी बाद दुर्धर से द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा भाषम पश्यसी यद्यम तथा ब्रोहि पुनर्वच शिव पश्या भाषस्य न गात्रित सौभ्रवीण वस् यदि तुम इस गिद्ध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं अर्जुन बोले मैं गिद्ध का मस्तक भर देख रहा हूँ उसके संपूर्ण शरीर को नहीं अर्जुन तनु नुक्तु द्रोणोषन मुंचस्वे त्य ब्रभित मोचा विचारयन अर्जुन के योग कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर साल से रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले चलाओ बाण अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया ततस्त अनुगस्थुरेस्ते नृत्य तरथापात पांडव फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे छुर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गिद्ध का मस्तक वेगपूर्वक काट गिराया तस्म कर्म सं सिद्धे पर स्वजत पांडवम मैने च्रुपदम संखे सानुबंधम पराजित इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे कस्यों गु तो भर तरश्रेष्ठ तदनंतर किसी समय आंगिर वंशियों में उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए अव गढ़ो द्रोणम सलिले सलिले चर ग्राहो जग्राह बलवान जघामते काल चोरी वहाँ जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्राह ने द्रोणाचार्य की पिण्डली पकड़ ली सी मोक्षा शिष्यान सर्वान् चोदयत हत्वा हवा मोक्षयध माते तेरिय वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले इस ग्रह को मारकर मुझे बचाओ तद समकालम तो विभत्तुश अवर पंचभिर ग्रह मग्न भस्म शिताड़ेतल उनके इस आदेश के साथ ही विभत्तु अर्थात अर्जुन ने पांच अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्राह पर प्रहार किया इतरे तो तत्सूा तपेद्वा तत्र कृहोपेत द्रोणों मंडत पांडव विशिष्टशिष्येभ्य प्रीतिमा सप्राथबाण बहुधा खंड परिकल्पितः ग्राह पंचमा पे धे जंघ त्यक्वा महात्मन अथा प्रवीण महात्मा भारत द्वाजो परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रह गए अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना और उस समय वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन के बाणों से ग्रह ग्रह को टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया तब द्रोणाचार्य महर्षि महात्मा अर्जुन से कहा गृहाणेदम महाबाहो विशिष्ट अति दुर्लभ दुर्धरम अस्त्रम ब्रह्म सिरो नाम सप्रयोग अनिवर्तनम महाबाहो यह ब्रह्म सिर नामक अस्त्र में तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ यह सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा तो इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है तुम इसे ग्रहण करो न चाहते महानुषेतन प्रयोग कथन च न जगत देतन अल्प तेजसी पातितम मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो यह उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है असाम्यतः लोके स्वस्त्र निगद्य तेधार्य था प्रहतःचेतम बचो मम ता यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी यह बात सुनो बाधेतामा सहसा शत्रु कशन तदा प्रयुंज था तदस्त्र वीर यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो तथे ते संतिश्रुत विभस्तु सकृतांजलि जग्राह जब अन्य पर गुरु भविताधर तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह बात कही संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर न होगा इत श्री महाभारते आदिपर्वढ़ सम्भव पर्वे द्रोणग्राह मोक्षणे द्वा तिशद अधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोणाचार्य का ग्राह से छुटकारा नामक एक अध्याय पूरा हुआ